संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व गौं के महात्म वर्णन के प्रसंग में महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद की कथा युधिषण ने पूछा पितामह किसी को देखने और उसके साथ रहने पर किस प्रकार का स्नेह होता है तथा गौों का महात्म क्या है भीष्म जी ने कहा राजन इस विषय में मैं तुमसे महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करूँगा पूर्वकाल की बात है भ्रगुवंश में उत्पन्न हुए महर्षि चवन ने महान व्रत का आश्रय ले जल के भीतर रहना आरंभ किया क्रोध, दृढ़ता पूर्वक व्रत का, का पालन करते हुए बारह वर्षों तक जल के भीतर रहे उन्होंने संपूर्ण प्राणियों तथा विशेषतः जलचरों पर पूर्ण विश्वास जमा की विश्वास जमा किया एक बार वे देवताओं को प्रणाम करके अत्यंत पवित्र होकर गंगा और यमुना के जल संगम में प्रविष्ट हुए और वहां काष्ट की भांति स्थिर भाव से बैठ गए गंगा यमुना के भयंकर वेग को जिसमें भीषण गर्जना हो रही थी वे अपने मस्तक पर सहने लगे किंतु गंगा यमुना आदि नदियां और सरोवर ऋषि की केवल परिक्रमा करते थे उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते थे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 जब जाल खींचा गया तो उसमें मत्स्यों से घिरे हुए भी खींच आए। उनका सारा शरीर नदी के वेग से भरा हुआ था उनकी मूंछ, दाढ़ी और जटाएं हरे रंग की हो गई थी तथा तो उनके अंगों में शंख आदि जलचरों के नख लगने से चित्र सा बन गया था उन वेदों के पारगामी महर्षि को जाल के साथ खींच आए देख सभी मल्ला हाथ जोड़े पृथ्वी पर पड़ गए और चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे उधर जाल के आकर्षण से अत्यंत खेद त्रास और स्थल का स्पर्श होने के कारण बहुत से मत्स्य मर गए उन्होंने जब मत्स्यों का यह संघार देखा तो उन्हें बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबी सांस खींचने लगे यह देखकर मल्लाहों ने कहा महा हमने अनजान में ही जो पाप किया है उसको क्षमा करके आप हम पर प्रसन्न होइए और बताइए हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें उनके इस प्रकार पूछने पर मछलियों के बीच में बैठे हुए चवन मुनि ने कहा मल्लाहो इसमें जो मेरा सबसे बड़ा काम है उसे ध्यान देकर सुनो यदि ये मत्स्य जीवित रहेंगे तभी मैं जीवन धारण करूँगा अन्यथा इनके साथ ही मैं भी प्राण त्याग दूंगा ये मेरे सहवासी रहे हैं मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूँ अतः अब इन्हें त्याग नहीं सकता मुनि की यह बात सुनकर निषादों को बड़ा भय हुआ, वे कापने लगे और उनके का रंग मुनि की ऐसी अवस्था जानकर राजा नहुस अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ पुरोहितों को साथ ले तुरंत वहां आ पहुंचे उन्होंने पवित्र भाव से हाथ जोड़कर महात्मा चवन मनि को अपना परिजय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? चवन ने ने कहा राजन, मछली से जीव का चलाने वाले इन ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है अतः आप इन्हें मेरी और इन मछलियों की कीमत दीजिए नहुसो ने पुरोहित से कहा पुरोहित जी भगनंदन चवन जी जैसा जैसी आज्ञा दे रहे हैं उसके अनुसार इनके बदले मल्लाहों को एक हजार स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए चवन ने कहा राजन एक हजार स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है आप इन्हें उचित मूल्य दीजिए नहुस ने कहा रोहित जी आप निषादों को एक लाख स्वर्ण मुद्रा दे डालिए फिर चवन मुनि को लक्ष्य करके कहा भगवान यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप कुछ और चाहते हैं च्यवन ने कहा राजन मेरा मूल्य एक लाख मुद्रा न लगाइए मंत्रियों के साथ विचार करके मेरे योग्य की कीमत दीजिए नहुस ने कहा पुरोहित जी तो फिर इन मल्लाखों को एक करोड़ मुद्रा दीजिए और यदि यह भी योग्य मूल्य न हो तो और अधिक देना चाहिए चवन ने कहा राजन एक करोड़ या इससे अधिक मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है आप ब्राह्मणों के साथ विचार करके उचित मूल्य दीजिए नहुस ने कहा वे प्रवर यदि ऐसी बात है तो मेरा आधार या समूचा राज्य ही निषादों को दे डालिए मेरी समझ में यह आपके योग्य मूल्य होगा अथवा आपका क्या विचार है ने कहा आपका आधा या समूचा राज्य भी मैं अपने लिए उचित मूल्य नहीं समझता आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो वही कीमत दीजिए विष्णु कहते हैं युधि महर्षि का वचन सुनकर राजा नवश को बड़ा खेद हुआ वे मंत्री और पुरोहित के साथ इस विषय पर विचार करने लगे इतने में ही फल मूल का भोजन करने वाले एक वनवासी मुनि जिनका जन्म गाय के पेड़ से हुआ था राजा नहुस के समीप आए और उन्हें संबोधित करके कहने लगे महाराज यह ऋषि जिस प्रकार संतुष्ट होंगे वह उपाय मुझे मालूम है मैं तुम्हें बहुत शीघ्र संतुष्ट कर दूंगा नहुस ने कहा महर्षे भृगुनंदन चवन मुनि का जो इनके योग्य मूल्य हो वह बदलाइए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 मैं यही आपका उचित मूल्य समझता हूँ चवन ने कहा महाराज अब मैं उठता हूँ अब आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है मैं इस संसार में गौ के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। समानवर गौ के नाम और गुणों का कीर्तन करना सुनना गो का दान देना और उनका दर्शन करना इनके शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण देने वाले हैं गौवें लक्ष्मी की जड़ है उनमें पाप का लेश भी नहीं है ही मनुष्यों को अन्न और देवताओं को उत्तम भविष्य देने वाली है स्वाहा और सदा गौों में ही प्रतिष्ठित होते हैं गौवे ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उसका मुख है वे विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहने पर अमृत ही देती है वे अमृत का आधार होती है और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है पर गौवें अपनी तेज और शरीर में अग्नि के समान है वे महान तेज की राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली है गौ का समुदाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है और वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है गौ स्वर्ग की सीढ़ी है वे स्वर्ग में भी पूजी जाती है गौ में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है राजा नहोश यह मैंने गौों का महात्मा बतलाया है। इसमें उनके गुणों के एक अंश का दिग्दर्शन कराया गया है गौ के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता निषादों ने कहा मुने सजनों के साथ तो सात वग्बल महातृ से मित्रता हो जाती है हमने तो आपका दर्शन किया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 इन मछलियों के साथ ही स्वर्ग को जाओ विष्णु कहते हैं वाले उन महर्षि चवन के के प्रभाव से वे मछलियों साथ ही स्वर्ग को चले को चले गए। उन और मछलियों स्वर्ग की ओर जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ तत्पश्चात गौ से उत्पन्न महर्षि और भ्रगुनंदन च्यवन ने राजा नहुष से ख्याुसारा ने प्रसन्न होकर कहा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 सबके अंत में राजा नहुज भी वर पाकर अपनी राजधानी को चले गए युदिष तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है दर्शन और सहवास से कैसा स्नेह होता है गांवों का क्या महात्मा है तथा धर्मानुकूल निश्चय कैसे किया जाता है ये सारी बातें इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती है अब मैं तुम्हें कौन सी बात बताऊ तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है